ये हो सकता है ईश्वर है लेकिन ईश्वर को मानने की वजह से तुम नहीं देख पा रहे हो ईश्वर के मानने को छीन लेना ताकि जो है वो प्रकट हो जाए फिर दोहरा दूं कमजोर आदमी मानता है कायर मानते जिनमें थोड़ा साहस है हिम्मत है वो जानने की यात्रा पर चलते जानने की यात्रा पर बड़े साहस की जरूरत है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 तो हमारी जो मांगे हैं हम इससे पूरी करवा लेंगे चलो इसके पैर दबाएं चलो इससे कहें कि हम तुम्हारी चरण रजे तो दिशा गलत हो गई दिशा वासना की हो गई ईश्वर को मानते ही कि ईश्वर आकाश में बैठा है मनुष्य की बात स्वभाव था तो जो मनुष्य की कमजोरियां हैं वो ईश्वर में भी आरोपित हो जाएंगी मनुष्य को खुशामस से राजी किया जा सकता है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 तुम्हारे जीवन में ईश्वरत्व की घोषणा करती दूसरा प्रश्न भगवान सन्यास में दीक्षित करके आपने हमें संसार का परम सौंदर्य प्रदान किया मृत्यु सिखाते हुए जीवन का प्रेमपूर्ण उल्लास दिया आज हम दोनों हमारी पच्चीसवीं लग्न तिथि पर आपके दिव्य चरणों में नृत्य करते हुए बहुत बहुत अनुग्रहित आपकी कला अपरम्पार है भाव को प्रकट करने में वाणी असमर्थ है आपके चरणों में हमारे ससत प्रणाम पूछा है मंजू और गुलाब ने ऐसा ही है जीवन का सत्य बड़ा विरोधाभाषी अगर मरने की तैयारी हो तो जीवन का अनुभव होता है और अगर दुख को अंगीकार कर लेने की क्षमता हो तो सुख के मेघ बरस जाते और अगर जीवन में कोई वासना न रह जाए तो जीवन अपने सब घूंघट उघाड़ देता जो कुछ नहीं चाहता उसे सब मिल जाता है और जो सब की मांग करता रहता उसे कुछ भी नहीं मिलता जीवन का गणित बहुत बेबुज़ है रहस्यपूर्ण ऐसा ही है मंजू और गुलाब ने कहा सन्यास में दीक्षित करके आपने हमें संसार का परम सौंदर्य प्रदान किया सन्यासी ही जान सकता है संसार के सौंदर्य को संसारी नहीं जान सकता क्योंकि संसारी इतना लिप्त है इतना डूबा गंदगी में दूर खड़े होने की क्षमता नहीं उसकी वो दूर खड़े होकर देख नहीं सकता और मजा तो दूर खड़े होकर देखने में तुम जब बहुत व्यस्त होते हो संसार में तो संसार का सौंदर्य देखने की सुविधा कहां फूल खिलते हैं मगर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते चांतारे आते हैं मगर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते तुम अपनी दुकान में सिर झुकाया अपने खाता बही में लगे हो तुम्हें समय कहा सुविधा कहा अवकाश कहां कि तुम फूलों से दोस्ती करो कि पहाड़ों से नमस्कार करो कि नदियों के साथ बैठो कि वृक्षों से बात करो तुम्हें फुर्सत कहां तुम्हें अपनी तिजोरी से फुर्सत कहां तिजोरी से तुम्हारा वार्तालाप बंद हो तो चांदारों की तरफ आंख उठे तुम छुद्र में उलझे हो तो विराट की सुधि कैसे लोगे? है उसकी सुरति कैसे आएगी उसकी स्मृति कैसे जगेगी इसलिए विरोधाभास घटता है सन्यासी जान पाता संसार के सौंदर्य को और संसार के सौंदर्य को जानने की क्षमता पैदा ही तब होती जब तुम्हारा संसार से कुछ लेना देना नहीं जब तुम अलिप्त भाव से खड़े हो गए जब तुमने कहा जो है ठीक है जैसा है शुभ है अहो अहोभाग्य कि मैं भी श्वास ले रहा अहो भाग्य कि मेरी आंखें हैं और मैं रंग रूप देख सकता हूं भाग्य कि मेरे पास कान हैं और पक्षियों के गीत सुनाई पड़ते हैं और कोई वीणा छेड़ता है तो मेरे प्राण संगीत से भर जाते हैं भाग्य फिर चारों तरफ तुम्हें वीणा छिड़ती हुई मालूम पड़ेगी प्रकृति सब तरफ मृदंग लिए नाच रही यहां नाच चल रहा है अपरसीम नाच चल रहा है हर चीज नाच रही नृत्य लेकिन देखने वाले को थोड़ी सी क्षमता तो होनी चाहिए और एक बात है तुम उतना ही जान सकते हो जितनी तुम्हारी गहराई बढ़ जाती जिस जैसे, जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होता वैसे वैसे तुम्हारी दृष्टि प्रकृति में गहरी उतरती तब स्थूल विलीन होने लगता है सूक्ष्म का दर्शन होने लगता है संन्यास का अर्थ क्या है संन्यास का अर्थ है जो है उससे मैं तृप्त हूं और जो है उससे जब तुम तृप्त हो तो गई भागदौड़ गई आपाधापी फिर न कहीं जाना न कहीं पाना न कुछ होना सन्यासी का मतलब यह नहीं कि वो स्वर्ग पाने में लगा लगावो तो फिर दुकानदार ही फिर भी संसारी रहा वो सन्यासी का अर्थ यह नहीं कि अब परमात्मा को पाना कि अब परमात्मा को पाके रहेंगे ये तो फिर नहीं तुमने खाते बही खोल दिए तुमने तो नया बैंक बैलेंस खोल दिया परलोक में मगर उपद्रव शुरू हो गया पहले धन कमाते थे अब पुण्य कमाने लगे पहले धन के सिक्के इकट्ठे करते थे अब पुण्य के सिक्के इकट्ठे करने लगे ये तो कुछ फर्क ना हुआ ये तो बीमारी का नाम बदला बस जहर वही के वही शायद और भी गहरा हो गया और भयंकर हो गया सन्यासी का अर्थ जिसने खोज ही छोड़ दी जिसने कहा खोजने को क्या है जो है मिला हुआ है जिसने कहा जाना कहां है सब यही है जिसने कहा ना कैलाश जाऊंगा ना काबा यही स्थल जहां मैं बैठा हूं कैलाश यही स्थल जहां मैं बैठा हूं काबा अब किताबों में ना खोजूंगा अब आंख बंद करूंगा अपने में खोजूंगा आंख खोलूंगा और प्रकृति में खोजूंगा लोगों की आंखों में झांकूंगा मुर्दा किताबों में क्या होगा जिंदा किताबें मौजूद हैं ये चलते फिरते कुरान ये चलती फिरती बाइबलें ये चलते फिरते गुरुग्रंथ ये चलते फिरते वेद इनमें झांकूंगा इनसे दोस्ती बनाऊंगा इनके साथ नाचूंगा सन्यासी का अर्थ है जिसके लिए यही क्षण सब कुछ है फिर सौंदर्य कितनी देर तुमसे छिप सकता है तुम जब इतने ठहर जाओगे जब तुम्हारी जीवन ज्योति को कोई वासना कपाएगी नहीं तुम अकंप हो जाओगे जैसे दिए को जलाते हो हवा के झोंके उसे कपाते हैं ऐसे ही तुम्हारे भीतर की जो चेतना का दिया है उसे वासना के झोंके कपाते जब कोई वासना नहीं रह जाती दिए की ज्योति स्थिर हो जाती उस स्थिरता में ही कुंजी है ठीक कहा मंजू गुलाब ने कि सन्यास में दीक्षित करके आपने हमें संसार का परम सौंदर्य प्रदान किया मैं संसार विरोधी नहीं मैं जीवन विरोधी नहीं मेरा सन्यास जीवन को जानने की कला है जीवन को त्यागने की नहीं जीवन के परम भोग की कला है मैं तुम्हें भगोड़ा नहीं बनाना चाहता भगोड़ापन तो कायरता है जो संसार से भागते हैं वो कायर हैं वो डर गए वो कहते हैं यहां रहे तो फंस जाएंगे ये सौ का नोट दिखाई उन्हें पड़ा कि उनके भीतर एकदम उथल पुथल मच जाती कि अब नहीं बचा सकेंगे अपने को ये सौ का नोट डुबा लेगा ये सुंदर स्त्री जाती अब भागो यहां से अन्यथा इसके पीछे लग जाएंगे मगर ये आदमी जो नोट देख के लाटअपाने लगता है ये आदमी जो सुंदर स्त्री को गुजरते देख के एकदम होश खो देता ये पहाड़ पे भी बैठ जाएगा तो क्या होगा ये आदमी यही का यही रहेगा ये पहाड़ पे बैठ के भी क्या सोचेगा आंख बंद करेगा सौ के नोट तैरेंगे आंख बंद करेगा सुंदर स्त्रियां खड़ी हो जाएंगी और ध्यान रखना कोई स्त्री इतनी सुंदर नहीं है जितनी जब तुम आंख बंद करते हो तब सुंदर हो जाती क्योंकि वह कल्पना की स्त्रीति होती वास्तविक स्त्री में तो कुछ झंझटें होती और जितनी सुंदर हो उतनी ज्यादा झंझटें होती क्योंकि उतनी कीमत चुकानी पड़ती जितना बड़ा सौंदर्य होगा उतनी कीमत स्त्री मांगेगी लेकिन कल्पना की स्त्री तो सुंदर ही सुंदर होती वो तो बनती ही सपनों से और तुम्हारे ही सपने तुम जैसा चाहो बना लो नाक थोड़ी लंबी लंबी छोटी कर दो नाक थोड़ी छोटी थोड़ी लंबी कर दो मैंने सुना है एक स्त्री ने रात सपना देखा कि आ गया राजकुमार जिसकी प्रतीक्षा थी घोड़े पर सवार उतरा घोड़े से घोड़ा भी कोई ऐसा वैसा घोड़ा नहीं रहा होगा रहा होगा चेतक शानदार घोड़े से उतरा शानदार राजकुमार जब सपने देख रहे हो तो फिर अच्छर खच्चर पे क्या बिठाना अपने ही सपना है तो चेतक पे बिठाया होगा और राजकुमार ही आया फिर राजकुमार भी रहा होगा सुंदरतम अब जब सपने देखने चले हैं तो इसमें क्या कंजूसी क्या खर्चा मुफ्त सपना है अपना सपना है उतरा राजकुमार सुंदर देह उसकी नील नीलवर्ण रहा होगा कृष्ण जैसा उठाया गोद में इस युवती को बिठाया घोड़े पर जैसे पृथ्वीराज संयोगिता को ले भागा पड़ी होगी कहीं कहानी पृथ्वीराज संयोगिता की चला घोड़ा उसकी टापे मीलों तक सुनाई पड़े ऐसी आवाज चला घोड़ा भागता हुआ काफी दूर निकल गए संसार से प्रेमी सदा दूर निकल जाना चाहते संसार से क्योंकि संसार बड़ी बाधा देता यहां अड़ंगे खड़े करने वाले बहुत लोग प्रेम में अड़ंगा खड़े करने वाले तो बहुत लोग सब तैयार बैठे क्योंकि खुद प्रेम नहीं कर पाए दूसरे को कैसे करने थे खुद चूक गए हैं अब औरों को भी चुका के रहेंगे बदला लेके रहेंगे यहां सब प्रेम के शत्रु तो जब सपना ही देख रहे हैं तो फिर चलिए संसार से दूर युवती बड़ी प्रफुल्लित हो रही है बड़ी खिली जा रही है उसके हृदय की कली पहली दफे खिली आ गया राजकुमार जिसकी जन्मों से प्रतीक्षा थी उसी घोड़े पर सवार जिस पर सदा राजा महाराजा आते कि देवता आती फिर उसने पूछा युवती ने बड़े आते हुए बड़े शर्माते हुए अपना ही सपना है तो शर्माओं खूब सक्षवाओ खूब उसने पूछा कि हे राजकुमार मुझे कहां लिए चलते हो और राजकुमार हंसने लगा और उसने कहा यह सपना तुम्हारा है तुम जहां कहो इसमें मेरा क्या बस है मैं इसमें आता कहा सपना तुम्हारा है तो वो जो तुम्हारे ऋषि मुनि बैठ जाते पहाड़ों पर यहां अगर स्त्री मोह लेती थी तो वहां सपने स्त्री के ही चलेंगे तुम जिस से भागोगे वह तुम्हारा पीछा करेगा तुम जिस से डरोगे तुम उसी से हारोगे इसलिए मैं भागने को नहीं कहता मैं कहता हूं यही समझो पहचानो निखारो अपने चैतन्य को मैं जीवन विरोधी नहीं हूं जीवन से मेरा असीम प्रेम है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा संसार ऐसा हो कि तुम्हारे संसार को तुम्हारा सन्यास ऐसा हो कि तुम्हारे सन, संसार को निखार दे तुम्हारे संसार को ऐसा बना दे कि परमात्मा झलकने लगे और मंजू गुलाब ने कहा मृत्यु सिखाते हुए जीवन का प्रेमपूर्ण उल्लास दिया वह दूसरा विरोधाभास है जो मरना जानता है वही जीना जानता है जो मरने से डरता है वो कभी जी नहीं पाता कैसे जिएगा कायर कैसे जिएगा जो मरने से डरता है वो जी नहीं सकता क्योंकि जीना हमेशा मौत लाता है जिए कि मौत तुमने देखा जो जितनी त्वरा से जिएगा उतनी जल्दी मौत आ जाती एक चट्टान है पड़ी है सदियों से मरती नहीं और गुलाब का फूल सुबह खिला और सांझ मर गया तुमने कभी सोचा कि गुलाब का फूल इतने जल्दी क्यों मर जाता इसलिए मर जाता है कि इतनी तेजी से जीता है इतनी त्वरा से जीता इतनी इंटेंसिटी से इतनी सघनता से जीता है कि जो चट्टान को सदियां लगते हैं जिस समय को पार करने में उसे गुलाब का फूल एक दिन न पार कर जाता है। एक दिन में इतना जी लेता है जितना मंदबुद्धि चट्टान सदियों में जी पाती और शायद जी पाती कि नहीं जी पाती तुम गुलाब का फूल होना चाहोगे कि चट्टान होना चाहोगे चट्टान का जीवन लंबा है गुलाब के फूल का जीवन बड़ा छोटा है बड़ा क्षणभंगुर है क्या तुम चट्टान होना चाहोगे अधिक लोगों ने यही सोचा है कि वे चट्टान होना चाहेंगे क्योंकि वे कहते हैं जीवन लंबा हो मौत ना आ जाए अगर गुलाब का फूल भी सोचे कि मौत ना आ जाए तो उसके जीवन की त्वरा कम हो जाएगी वो धीरे धीरे जिएगा क्योंकि जितने धीरे जिएगा उतनी ही देर लगेगी मौत के आने में जितना कुनकुना जिएगा उतनी देर लगेगी मौत के आने में जितना कम जिएगा उतनी मौत दूर हो जाएगी अगर बिल्कुल ना जिए तो मौत को सदा के लिए टाला जा सकता है मगर जो बिल्कुल ना जिए वो तो मर ही गए अब मौत को टाल के भी क्या होगा तुमने देखा कि मरा हुआ आदमी फिर दोबारा नहीं मरता और अगर तुम चाहते हो कि मैं कभी ना मरूं तो उसका मतलब एक ही होता है कि तुम बिल्कुल मुर्दा हो जाओ मरा हुआ आदमी कभी नहीं मरता एक दफे कब्र में चले गए सो चले गए फिर कभी मौत नहीं होती कुछ लोग इसी डर से जीते नहीं और जिंदा जी कब्रों में बैठ जाते अपनी कब्र में रहने लगते मैं तुम्हें जीवन सिखाता हूं जीवन सिखाने का एक ही उपाय है कि तुम्हें मृत्यु सिखाई जाए मरने को अंगीकार करने की पात्रता जिस दिन आ जाएगी उस दिन तुम जियोगे गुलाब के फूल की तरह और वही जीवन उस दिन तुम जियोगे जैसे मसाल को कोई दोनों ओर से एक सांस जला दे एक गहरी भावक और ध्यान रखना लंबे जीने से कुछ सार नहीं एक क्षण को भी अगर गहरे जी लिया लंबा नहीं गहरा समय में फैला हुआ नहीं क्षण में गहरा डूबा हुआ एक क्षण भी अगर तुमने गहराई से जी लिया तो एक क्षण में ही तुम्हें एस धम्मों सनंतनों का पता चल जाता वो जो शाश्वत धर्म है उसका पता चल जाता और ऐसे तुम सदियों तक एक लकड़ी के टुकड़े की तरह धारा के ऊपर तैरते रहो धक्के खाते रहो लहरों का इस किनारे से उस किनारे इस तट से उस तट तुम्हें हीरे मोती हाथ न लगेंगे हीरे मोती के लिए तो गहरे जाना होता डुबकी मारनी होती और मंजू और गुलाब ने सुनने की कोशिश की है मुझे समझने की कोशिश की चल पड़े अभी और और सौंदर्य प्रकट होगा इतने से कुछ नहीं होने वाला अभी और और सौंदर्य प्रकट होगा अभी रोज रोज सौंदर्य घना होगा जो सूत्र हाथ लगे कि मौत से जीवन मिलता और सन्यास से संसार का सौंदर्य प्रकट होता इन सूत्रों का उपयोग करते रहे करते रहे तो एक दिन विराट बरसेगा वह घड़ी ही समाधि की घड़ी तीसरा प्रश्न प्रश्न पूछने में सार क्या है फिर पूछा काहे के लिए फिर इस पे भी संयम रखते संवर करते थोड़ा इसको भी पूछने में क्या सार है ये भी प्रश्न है प्रश्न अगर भीतर उठते हैं तो पूछो या ना पूछो उठते ही रहेंगे हम हाँ पूछ लेने में एक संभावना है सह समझ के कारण गिर जाए ध्यान रखना यहां जो उत्तर दिए जाते हैं वे तुम्हारे प्रश्नों को हल कर देंगे ऐसे उत्तर नहीं वे तुम्हारे प्रश्नों को सदा के लिए गिरा देंगे ऐसे उत्तर जो प्रश्न हल होता है वो तो शायद कल फिर खड़ा हो जाए जो आज तुमने किसी तरह समझ लिया कि हल हो गया वो कल फिर मौजूद हो जाएगा तो मैं उत्तरों में मेरा भरोसा नहीं है मेरा भरोसा तो इस बात में है कि तुम्हारा चित्त निष्प्रश्न हो जाए पूछ पूछ के ही होगा आज पूछोगे कल पूछोगे इधर से पूछोगे उधर से पूछोगे और मैं तुम्हें हर बार तुम्ही पर फेंक रहा हूं मेरा हर उत्तर तुम्हें तुम्ही पर वापिस फेंक देता है अनेक बार पूछोगे जितने प्रश्न पूछते जाओगे उतने प्रश्न कम होते जाएंगे नए नए उठेंगे जल्दी अंत नहीं आने वाला है मन इतने जल्दी थकता नहीं नए पैदा करेगा लेकिन यह अच्छा है कि उठें। नए प्रश्न उठे उनसे नई ताजगी होगी नया खून बहेगा और जब तुम प्रश्न पूछते हो तो तुम्हारे चित्त की दशा का सूचन होता है और अच्छा है कि तुम्हारे चित्त की दशा तुम मेरे प्रति सूचित करते रहो तुम साथ डरते हो पूछने में तुम साथ ये लगता है कि पूछा तो अज्ञानी मालूम पड़ूंगा तो तुम अपने को समझा रहे हो कि सार क्या है अज्ञानी पूछ रहे हैं मैं तो ज्ञानी हूं मुझे तो पता ही मुझे क्या पूछना लेकिन तुम्हारे भीतर प्रश्न जरूर है नहीं तो ये सवाल भी नहीं उठता कि प्रश्न पूछने में सार क्या है ऐसा पूछ के तुम इतना ही कर रहे हो कि अपने भीतर के अज्ञान को छिपा रहे हो यहां कई तरह के लोग हैं एक तो वे जो पूछते नहीं इसलिए कि ध्यान की गहराई सघन हुई है और पूछने को अब कुछ बचा नहीं दूसरे वे जो पूछते नहीं इसलिए कि डरते हैं कहीं पूछने से अज्ञान प्रकट न हो जाए तीसरे वे जो पूछते हैं इसलिए और इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिनसे ज्ञान प्रगट हो पांडित्यपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। और चौथे वे जो इसलिए पूछते ताकि वो अपने हृदय को मेरे सामने खोल सकें जैसा है बुरा भला ध्यान रखना अगर तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो तो सुख वो तो सबसे ऊंची बात है फिर पूछने का सवाल ही नहीं उठता है ही नहीं तो पूछोगे क्या अगर ये ना हुआ हो तो दूसरी बात जो चुनने जैसी है वो यह है कि पूछना वही जो तुम्हारे भीतर वस्तुता उठता हो ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं अपने हृदय के आवेदन के लिए और हर चीज तुम्हारे संबंध में खबर देती तुम्हारा चलना तुम्हारा उठना तुम्हारा पूछना और अच्छा है कि तुम अपने को प्रकट करते रहो अच्छा है कि तुम मेरे दर्पण में आके अपना चेहरा बार बार देखते रहो ताकि तुम एक साफ रहे कि तुम कहां हो क्या हो कैसे हो पूछो सार है बहुत सार यही है कि तुम्हें तुम्हारी शक्ल बार बार पता चलती रहे पता चलती रहे तो रूपांतरण संभव है रोज सुबह दर्पण के सामने खड़े होके पूछते नहीं कि क्या सार है कल भी तो देखा था परसों भी तो देखा था वही का वही तो हूं बदल क्या गया लेकिन फिर दर्पण के सामने देखते हो सच में रोज तुम बदल रहे हो वही नहीं हो जो कल था वही नहीं हो जो परसों था बच्चा जवान हो रहा है जवान बूढ़ा हो रहा है जिंदगी मौत में ढली जाती सब बदल रहा है ऐसे ही तुम रोज रोज पूछ के दर्पण के सामने अपने को खड़ा कर लेते हो तुम्हारा हर प्रश्न अगर ईमानदारी से भरा हो तो उसमें बड़ा सार है हां पांडित्यपूर्ण प्रश्नों का कोई सार नहीं इसलिए मैं उनके उत्तर भी नहीं देता तुम पूछते भी हो तो भी उनके उत्तर नहीं देता एक युवा डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका से रोमांटिक लहजे में कहा तुम्हारी आंखों में जीवन का टानिक जब उदास होता हूं तो तुम्हारा सामीप्य ऐसा महसूस होता है जैसे आखिरी सांसें गिनते हुए मरीज को ऑक्सीजन मिल जाए तुम्हारे घने काले केसों में क्लोरोफार्म जैसी मीठी मदहोसी तुम्हारे बस उस स्त्री ने का बकवास बंद करो मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं या डिस्पेंसरी मगर डॉक्टर बेचारा है अपना निवेदन कर रहा है तुम जो कहते हो जो पूछते हो उसमें तुम मौजूद रहो तो अच्छा है चीजें साफ होती एक जेब कतरा है नए फैशन के कपड़ों की किताब देख रहा है उसके चेले ने पूछा क्यों गुरु आप क्या दर्जी बनने का इरादा है नहीं मैं देख रहा हूं कि नए फैशन के कपड़ों में जेबें कहां कहां बनाई जाती एक व्यापारी ने अपनी नई दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था यह दुकान आपकी जरूरतों के लिए खोली गई अब आपको कहीं दूर जाकर अपने को ठगाने की जरूरत नहीं यही ठगा सकते उनका मतलब साफ हालांकि उसको ख्याल नहीं होगा कि उसने क्या लिख दिया है अब ठगाने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं गुरुदेव यथार्थ और भ्रम अंतर स्पष्ट कर दें तो बड़ी कृपा होगी भक्त ने बिनती की आपका यहां उपस्थित रहना और मेरा प्रवचन करना यथार्थ है परंतु मेरा यह सोचना कि मेरी बात आप मेरी बात पर आप ध्यान दे रहे हैं मेरा ब्रह्म है संत ने समाधान किया शिष्य ने पूछा है यथार्थ और भ्रम में अंतर क्या है तो गुरु ने कहा कि मेरा यहां उपस्थित रहना और मेरा प्रवचन करना यथार्थ है और मेरा यह समझना कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे सुन रहे हैं मेरा ब्रह्म तुम जो पूछोगे उसमें तुम रहो तो जरूर सारे नहीं तो व्यर्थ दूसरे के प्रश्न मत पूछना उधार प्रश्न मत पूछना किताबी प्रश्न मत पूछना जीवंत तो पूछना तुम्हारे जीवन में समस्याएं होंगी तुम्हारे जीवन में उलझने होंगी अगर सुलझ गए तब तो बड़ा अच्छा सौभाग्य अगर समाधान मिल गया और समाधान तो तभी मिलता है जब समाधि मिल जाए समाधान शब्द से ही तो समाधि बना है या समाधि से समाधान बना है जब समाधि मिल जाए तब समाधान उसके पहले तो समस्याएं हैं और समस्याओं का जटिल जाल है तुम ऐसे हो जैसे जंगल में कोई भटका हुआ आदमी तुम पूछते हो किसी से रास्ते पूछने में क्या सार है जंगल में भटके हो और रास्ता नहीं पूछोगे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी दंभ के कारण नहीं पूछता एक आदमी ने शराब पी ली और अपनी कार में बैठकर घर की तरफ चला शराब के नशे में वो कुछ उसे दिखाई नहीं पड़ता कि रास्ता घर का कहा है और घर कहां है मगर किसी से पूछे तो लोग समझेंगे हद हो गई गांव का प्रतिष्ठित आदमी है गांव का शायद मेयर अब किसी से पूछे कि अब मेरा घर कहां है या किस रास्ते से जाऊं तो लोग हंसेंगे सारा गांव उसे जानता है और लोग कहेंगे अरे क्या ज्यादा पी गए इतनी पी गए कि अपना घर भूल गए तो वो पूछता भी नहीं किसी से क्योंकि संकोच लगता है अहंकार को चोट लगती है तो उसने सोचा आप करूं क्या तो जो कार उसके सामने जा रही थी उसने सोचा इसी के पीछे लगा चलू उसके पीछे हो लिया वो आदमी जाके अपने गैरेज में गाड़ी खड़ा किया जब वो गैरेज में गाड़ी खड़ा किया तो उसने जाके उसकी गाड़ी से टक्कर मार दी और खिड़की के बाहर से नगार के चिल्लाए कि हद हो गई संकेत क्यों नहीं दिया कि गाड़ी खड़ी करते उस हो उस आदमी ने कहा हद धो गई मेरी ही गैरेज में मैं गाड़ी खड़ी करूं और संकेत दू किस संकेत दू आप यहां चले कैसे आ रहे हैं? कितनी देर छिपाओगे अक्सर लोग ऐसा करते हैं किसी से पूछे चुपचाप कोई विधि निकालने किसी के पीछे होले किसी की बात मान लें कोई किताब पढ़ने उसी में से निकाल के रास्ता चल पड़े किसी के गैरेज में जाके टकराओगे और अच्छा यही है कि पूछ ही लो नशा गहरा है तुमने भी खूब शराब पी रखी और तुम्हें भी अपना घर भूल गया है संकोच मत करो सहज और सरलता से जो प्रश्न तुम्हारे हो पूछ लो और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे उत्तर से तुम्हें उत्तर मिल जाएगा मैं ये कह रहा हूं कि मेरे उत्तर से तुम्हें अपने प्रश्न को देखने की ज्यादा क्षमता आ जाएगी प्रश्न को समझने की क्षमता आ जाएगी प्रश्न के प्रति जागने की बुद्धि आ जाएगी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा उत्तर तुम पकड़ लेना मैं ये कह रहा हूं मेरे उत्तर से तुम्हारे भीतर कुछ रूपांतरण हो सकता है उत्तर पकड़ लिया तो कोई सार ना होगा वो तो ऐसे ही हुआ कि तुम दिल्ली जाते थे रास्ते पर मील का पत्थर लगा था उसमें लिखा था दिल्ली और तीर बना था आगे की तरफ तुम पत्थर कोई पकड़ के बैठ गए तुमने कहा कि अच्छा हुआ दिल्ली मिल गई उत्तर को पकड़ोगे तो बस मील का पत्थर पकड़ के बैठ गए फिर बैठे रहो उत्तर तो तीर है वो आगे की तरफ इशारा करता है वो कहता चलो कुछ करो ऐसे हो जाओ तो समाधान है प्रश्न है ये उत्तरों तक दौड़ते से प्रश्न क्या सफर पूरा करेंगे राह में दम तोड़ देंगे ये अकेला छोड़ते से प्रश्न प्रश्न ये दर्शन कभी कविता कभी, कभी तो धर्म साक्ष्य है इतिहास के भवितव्य के हैं जन्म ये कभी अनुमान है तो हैं कभी संधान ये कभी ऋत है कभी है पूर्ण का अभिज्ञान रास हैं ये जिंदगी को मोड़ते से प्रश्न ये अकेला छोड़ते से प्रश्न प्रश्न में सबसे बड़ा है प्रश्न तू है कौन मध्य में कुछ दिख रहा है आदि में सब मौन अंत के उस पार क्या है राधिका या कृष्ण तृप्ति है या हम सभी रह जाएंगे सतृष्ण प्रश्न है ये उत्तरों तक दौड़ते से प्रश्न प्रश्न के कुछ और भी हैं रंग और आयाम सत्य जब संकट ज्वलित हो क्या करेंगे काम क्या महा निर्वीर्य होकर सौ बनेंगे हम या हथेली पर रखेंगे प्राण अपने उष्ण प्रश्न है ये उत्तरों तक दौड़ते से प्रश्न ये रहस्यों की खदानें खोदते से प्रश्न चिंतकों के घर किए हैं राग रौनक जस गे से अग्गे तक है सेतु केतु प्रश्न छित छित से धरा को जोड़ते से प्रश्न प्रश्न है ये उत्तरों तक दौड़ते से प्रश्न क्या सफर पूरा करेंगे राह में दम तोड़ देंगे ये अकेला छोड़ते से प्रश्न प्रश्न तो यात्रा का इंगित है प्रश्न तो समाधान और तुम्हारे बीच सेतु है लेकिन सच्चा हो प्रश्न और अगर सच्चा हो तो आज नहीं कल तुम असली प्रश्न पूछोगे कि मैं कौन सारे प्रश्न उसी एक प्रश्न में जाके निमज्जित हो जाते हैं कि मैं कौन और जो जान लेता है मैं कौन उसे सारे उत्तर मिल जाते उस एक ज्ञान से सारे उत्तर झराते चौथा प्रश्न पंचग्रदायक ब्राह्मण के घर भगवान बुद्ध का पधारना नदी नाव संयोग था या नदी सागर संयोग लेकिन क्या यह सच नहीं है कि नदी सागर के पास जाती सागर नदी के पास नहीं आता पहली बात सदगुरु से मिलना नदी नाव संयोग नहीं नदी सागर संयोग है। नदी नाव संयोग क्षण क्षण भर का होता पति पत्नी का भाई भाई का मित्र मित्र का इस जगत के और सारे संबंध नदी नाव संयोग बनते मिट जाते जो बन के मिट जाए वो संबंध सांसारिक है जो बन के ना मिटे वह संबंध संसार का अतिक्रमण कर जाता है इसलिए तो सदा से आकांक्षा रही आदमी के मन में कि ऐसा प्रेम हो जो कभी मिटे ना क्योंकि ऐसा प्रेम अगर हो जाए जो कभी ना मिटे तो वही परमात्मा तक ले जाने का मार्ग बन जाएगा और जो प्रेम मिट मिट जाते हैं बनते हैं मिट जाते हैं वे प्रेम नदी नाव संयोग है कोई अनिवार्यता नहीं है नदी नाव से अलग हो सकती नाव नदी से अलग हो सकती है तुम नाव को खींच के तट पर रख दे सकते हो कोई अनिवार्यता नहीं है लेकिन एक बार गंगा सागर में गिर गई फिर गंगा को खींच के बाहर ना निकाल सकोगे फिर कोई उपाय नहीं फिर खोज भी ना सकोगे कि गंगा कहां गई फिर गंगा को दोबारा बाहर निकालने की कोई संभावना नहीं प्रेम इस ऊंचाई पर पहुंचे तो नदी सागर संयोग हो जाता है और अगर बुद्ध पुरुषों के पास भी प्रेम इस ऊंचाई पर न पहुंचे तो फिर कहां पहुंचेगा जो बुद्ध के पास थे या जो महावीर के पास थे या जो नानक के कबीर के पास थे जो सच में पास थे उनकी नहीं कह रहा हूं जो भीड़ लगा के खड़े थे भीड़ लगा के खड़े होने से कोई पास है यह पक्का नहीं पास तो वही है जिसके भीतर ऐसे प्रेम का उदय हुआ है जिसका अब कोई अंत नहीं वही पास है जिसके भीतर शाश्वत प्रेम की ज्वाला जली है जो अब कभी बुझेगी नहीं जो बुझ ही नहीं सकती वही गुरु और शिष्य का संबंध है वो इस जगत में अपूर्व संबंध है वह इस जगत में है और जगत का नहीं है वो संसार में घटता है और संसार के पार है तो गुरु और शिष्य का मिलन नदी सागर संयोग है पहली बात दूसरी बात तुमने पूछी है लेकिन क्या यह सच नहीं है कि नदी सागर के पास जाती सागर नदी के पास नहीं आता नहीं ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है कि नदी सागर के पास जाती भीतर भीतर कहानी बिल्कुल और है भीतर भीतर कहानी ऐसी है कि सागर नदी के पास आता ऊपर ऊपर ऐसा दिखता है शिष्य गुरु के पास आता भीतर भीतर ऐसा है कि गुरु शिष्य के पास आता जब तक गुरु शिष्य के पास नहीं गया शिष्य गुरु के पास आ ही नहीं सकेगा शिष्य बेचारा क्या आएगा अंधा अंधेरे में टटोलता जो रोशनी में खड़ा है वही जो भटका है वो कैसे गुरु को खोजेगा जो पहुंच गया है वही भटके को खोज सकता है और वस्तुतः भी ऐसा ही होता है सूक्ष्म तल पर सागर ही नदी में आता तुम देखते नहीं रोज सागर चढ़ता है भाप बनकर बादलों में आकाश में और गिरता है पहाड़ों पर और नदियों में उतरता है रोज तो ये होता है फिर भी तुम ख्याल नहीं लेते सागर रोज चढ़ता है किरणों का सहारा लेकर किरणों की सीढ़ियों से बादल बनता मेघ बनता फिर मेघ चलते उड़के पहाड़ों की तरफ मेघ मैं तुम्हें सागर दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि मेघ सूक्ष्म इसलिए तुम्हें भूल हो गई इसलिए तुम्हें ख्याल में नहीं आया कि अगर सागर नदी के पास न जाए तो नदी सागर तक कभी नहीं पहुंच सकेगी नदी में जली नहीं होगा सागर तक पहुंचने का रोज सागर आता मेघ बनकर और गिरता गंगोत्रियों में और गंगा बनती और गंगा बहती और गंगा सागर तक पहुंचती गंगा सागर तक तभी पहुंच पाती है जब सागर पहले गंगा तक पहुंच जाता नहीं तो गंगा बनी नहीं सकती गंगा के पास कोई उपाय नहीं है सागर तक पहुंचने का बिना मेघों के आए गंगा क्या होगी रेत का एक सूखा रास्ता जिस जिसपे कोई जलधार नहीं होगी ऐसा ही गुरु और शिष्य का संबंध गुरु मेघ बन के आता इसलिए दिखाई नहीं पड़ता सूक्ष्म तल पर आता तुम्हारे अंतस्तल में आता इसलिए दिखाई नहीं पड़ता तुम जब गुरु की तरफ जाते हो तो दिखाई पड़ता है कि चले गंगा जब जाती सागर की तरफ तो अंधे को भी दिखाई पड़ता है कि चली गंगा सागर की तरफ ये तो बहुत गहरी आंख हो तो दिखाई पड़ता है जब बादलों की तरफ उठने लगी भाप तो सागर चला गंगा की तरफ गुरु चला शिष्य की तरफ पांचवा प्रश्न मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने विनोद पूर्वक आत्मघातों के असफल होने की कई कहानियां कही लेकिन मैं उनमें से किसी विधि का विचार नहीं करता हूं। मुझे तो सदा एक ही ख्याल आता है कि अपने मकान से कूद पड़ू मैं रहता हूं बंबई की एक गगन इमारत में तेरहवीं मंजिल पर भगवान यह विधि कैसे असफल हो सकती इस विधि का मुझे पता था मगर यह बड़ी खतरनाक विधि और इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था जो विधियां मैंने कही थी उनमें असफलता हो सकती थी इस विधि में और भी खतरा है एक झूठा लतीफा टुन, -टुन अपने मोटे शरीर से परेशान हो गई और तीसरे मंजिल मकान से जहां वो रहती थी कूद पड़ी सुबह जब उसके अस्पताल में आख खुली तो डॉक्टर से, से पूछा डॉक्टर क्या मैं अभी जिंदा हूं डॉक्टर ने कहा देवी आप तो जिंदा हैं मगर वे तीनों मर गए जिनके ऊपर आप गिरी थी इसलिए छोड़ दिया था इस विधि को ये तो आप करने ही मत और वो तो तीसरी मंजिल से गिरी थी तीन मारे आप तेरहवीं मंजिल तो रहते आप तेरह मार सकते हो आप कृपा करके ये मत करना आत्मघात में इतना रस क्यों है इतना चिंतन जीवन जीने के लिए करो इतनी शक्ति और ध्यान जीवन के की खोज में लगाओ तो तुम्हें तेरे भी मंजिल से कूंद के सड़क पर गिर के मिटना ना पड़े तुम्हें पंख लग जाएं तुम आकाश में उड़ जाओ इतना विराट अवसर जीवन का और तुम आत्मघात की ही सोचते रहोगे इतनी जल्दी भी क्या है मृत्यु तो अपने से ही हो जाएगी तुम ना चाहोगे तो भी हो जाएगी जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं मृत्यु तो तुम्हारे हाथ में भी है तुम चाहो तो आज मर सकते हो मगर जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं जीवन तुमसे बड़ा है मृत्यु तुमसे छोटी है इसलिए हाथ में तुम जीवन पैदा नहीं कर सकते हालांकि आत्मघात कर सकते हो ख्याल किया इस बात पर इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब हुआ कि मौत तो हमारी मुट्ठी में भी हो सकती है, लेकिन जीवन हमसे इतना बड़ा है कि हम उसे मुट्ठी में नहीं बांध सकते जो बड़ा है जो विराट है उसमें डूबो उसमें तैरोमें उस संतरण करो और मौत तो अपने आप आ जाएगी ये रुग्ण विचार तुम्हारे भीतर चलता क्यों है यह इसलिए चल रहा है कि तुम किसी भांति जीवन से चूके जा रहे हो और चूक गए हो यह इसलिए आदमी आत्मघात की तभी सोचता है जब जीवन में उसे कोई फूल खिलते दिखाई नहीं पड़ते जब वो जीवन में हारा होता है। तुमने किसी सुखी आदमी को आत्मघात करने की बात सोचते देखा तुमने कभी किसी प्रेमी को प्रेम के क्षण में आत्मघात करने की बात सोचते देखा तुमने कभी किसी संगीतज्ञ को वीणा बजाते हुए आत्मघात की बात सोचते हुए देखा जब जीवन में कोई संगीत होता फूल खिलते सृजन होता प्रेम होता तो कोई आत्मघात की नहीं सोचता तुम्हारा जीवन अनखिला रह गया होगा तुम्हारे जीवन में सृजनात्मकता नहीं होगी तुम्हारे जीवन में प्रेम ने पदार्पण नहीं किया तुम्हारे जीवन में आनंद की कली नहीं खिली तुम रेगिस्तान जैसे रह गए होगे इसलिए आत्मघात की बात उठती और आत्मघात कर लेने से कोई कली नहीं खिल जाएगी कली खिल जाए तो आत्मघात का विचार विदा हो जाए लेकिन बहुत लोग हैं दुनिया में जो आत्मघात का विचार करते रहते सच तो यह है मनस्वित कहते हैं कि ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसने जिंदगी में एकाध दो बार आत्मघात का विचार ना किया हो कभी ना कभी किसी दुख किसी पीड़ा के क्षण में किसी विषाद के क्षण में सभी ने सोचा है किया नहीं यह और बात है और तुम भी करोगे नहीं यह भी पक्का है क्योंकि इतना सोचने वाले करते नहीं सुना ना भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं आत्मघात के लिए सोचने की क्या जरूरत करना हो तो कर ही लो इतने दिन से सोच रहे हो सम्यक विधि की तलाश कर रहे हो ये विधि की तलाश कर, कर रहे हो और जिए जा रहे हो ये जरा रुग्ण जीवन हो गया कि जी रहे हैं मौत की विधि की तलाश करने के लिए कि मरने का विचार कर रहे हैं इसलिए जीना पड़ रहा है क्या करें अभी ठीक विधि हाथ नहीं लगी यह बड़ी रुगण दशा है इस रुग्णशा के बाहर आओ इसलिए मैंने तुम्हें सुझाव दिया कि आत्मघात पीछे मैं तुम्हें बताऊंगा ठीक ठीक कैसे कर लेना पहले तुम सन्यासी तो हो जाओ इतना तो करो इतनी हिम्मत तो करो तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं तुम आत्मघात क्या करोगे तुम कम से कम इतना साहस करो कि लोग हंसेंगे तुम सन्यासी हो गए तो हंसने दो लोग समझेंगे कि पागल हो गए तो समझने दो तुम इतनी हिम्मत कर लो तो फिर मैं तुम्हें ठीक ठीक विधि बता दूंगा सच तो यह है कि ठीक विधि तुम्हें सदगुरु के पास ही मिलेगी आत्मघात की बाकी तो आत्मघात झूठे शरीर मर जाएगा फिर पैदा होना पड़ेगा मैं तुम्हें ऐसी विधि बताऊंगा कि तुम ही मर जाओगे फिर कभी पैदा ना होना पड़ेगा वो मैं भाव ही मर जाएगा आवागमन से छुटकारा हो जाएगा मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दे सकता हूं कि फिर दोबारा कभी न जन्म होगा और न मृत्यु होगी छठवा प्रश्न भगवान सत्सक प्रणाम तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा नहीं सिकवा तो नहीं तेरे बिना जिंदगी जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं पूछा है मनु और हंसा ने ऐसा दिखाई पड़ने लगे तो सुबह घड़ी आ गई ऐसी प्रती होने लगी कि अब कोई शिकायत नहीं तो प्रार्थना की पहली किरण उतरी मैं प्रार्थना कहता ही उसे हूं उस चित्त की दशा को जहां कोई शिकायत नहीं और अक्सर तुम जाते हो मंदिर में प्रार्थना करने और सिर्फ शिकायतें करने जाते हो नाम प्रार्थना होता कि मेरी पत्नी बीमार है कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं लग रही कि मेरे पास रहने को मकान नहीं और इसको तुम प्रार्थना कहते हो यह सब शिकायतें हैं ये सब सिकवे हैं ये तुम्हारा ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है ये तुम ईश्वर के होने पर संदेह उठा रहे हो कि तेरे होते हुए और मेरे पास मकान नहीं अगर तू है तो मकान होना चाहिए और अगर मकान नहीं हुआ तो समझ रख तू भी नहीं भीतर छिपी यह भाव दसा है कि मैं तुझे मानूंगा अगर तू मेरी मांगे पूरी कर दे अगर तूने मेरी मांगे पूरी नहीं की तो सोच समझ रख एक भक्त तो खोया फिर तूने फिर मैं तेरा दुश्मन हो जाऊंगा और भीतर तो गहरे में तुम जानते हो कहा है तू कहां कौन है ये तो देख रहे हैं कोशिश करके देखे लेते हैं कि शायद मकान मिल जाए मूलतः मकान में तुम्हारा रस परमात्मा में नहीं तुम्हारी प्रार्थनाएं शिकायतों के छिपे हुए ढंग रंगी पुती शिकायतें भीतर तो शिकायत की गंदगी है ऊपर से सुंदर रंग चढ़ाती है टिमटाम नया बना दिया है किसको धोखा दे रहे हो लेकिन शिकायत मिटे सिकवा मिटे तो प्रार्थना का जन्म होता है और प्रार्थना का जन्म इस जगत में अपूर्व बाध प्रार्थना का अर्थ है अहोभाव प्रार्थना का अर्थ है धन्यवाद आभार प्रार्थना का अर्थ है जो है वह मेरी पात्रता से ज्यादा है तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा नहीं सिकवा तो नहीं परमात्मा ना भी मिले तो भी जिंदगी प्यारी है अपूर्व है और जिंदगी में ही उतरते तो जाओगे तो परमात्मा भी करीब आता जाएगा जिंदगी में ही छिपा है ये जिंदगी उसका ही घूंघट है तुम उठाओगे जिंदगी का घूंघट और भीतर परमात्मा मुस्कुराता मिलेगा तेरे बिना जिंदगी जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं यह भी बात ठीक है जिंदगी को प्रेम करो बिना शिकायत के और यह भी स्मरण रखो कि जब तक तू नहीं है सब है फिर भी कुछ कम है सब है सब तरह से तूने पूरा किया है लेकिन तेरे बिना तेरी मौजूदगी के बिना कुछ कुछ कम है ये शिकायत नहीं ये प्रार्थना है प्रार्थना अगर मांगे तो एक चीज मांगे परमात्मा को मांगे प्रार्थना कुछ और ना मांगे तुमने कुछ और मांगा कि प्रार्थना गल, गलत हुई तो ठीक मनुहंसा शिकवा गया शिकायत गई प्रार्थना बन रही और उस प्रार्थना में निश्चित ही ये भाव भी सघन होगा कि तेरे बिना जिंदगी जिंदगी नहीं बहुत है सब कुछ मगर फिर भी कुछ चूक रहा है परमात्मा ही जब उपस्थित हो जाता है बाहर भीतर तो ही परिपूर्ण परितृप्ति तो ही परितोष फिर उसके पार न तो शिकायत है न प्रार्थना है पहले शिकायत चली जाती फिर एक दिन प्रार्थना भी चली जाती शिकायत जाए तो प्रार्थना आती है प्रार्थना भी एक दिन जाएगी उसी दिन परमात्मा भी उतर आए सातवा प्रश्न धम्मपत के गाथा प्रसंगों से पता लगता है कि ब्राह्मण ही भगवान बुद्ध के विरोधी थे और वे ही उनके ध्वजधर भी बने ऐसा क्यों हुआ भगवान स्वाभाविक है जो असली ब्राह्मण थे वो तो बुद्ध के साथ हो लिए असली ब्राह्मणों को तो बुद्ध में ब्रह्म के दर्शन हो गए ब्राह्मण वही जिसको ब्रह्म को देखने की कला आती हो ब्राह्मण वही जो ब्रह्म में हो वो बुद्ध को कैसे चूकते जो वस्तुतः ब्राह्मण थे जाति और कुल से ही नहीं अस्तित्वगत ब्राह्मण थे जैसा कि उद्दालक ने अपने बेटे स्वेद के तु से कहा है जब स्वेद के तु लौटा गुरु के आश्रम से तो बड़ा अकड़ा हुआ लौटा अकड़ा हुआ लौटा क्योंकि सब शास्त्रों में पारंगत होकर लौटता था स्वाभाविक थी अकड़ जवान की अकड़ जैसे विश्वविद्यालय से लौटता सोचता सब जान लिया उदालक ने उसे देखा खिड़की से बगीचे में अंदर आते उसकी अकड़ देखी उदालक उदास हो गए क्योंकि अकड़ ब्राह्मण को शोभा नहीं देती आया बेटा उद्दालक ने पूछा तू क्या क्या सीख कर लौटा है तो बेटे ने सब शास्त्र गिना कि वेद उपनिषद, व्याकरण भाषा काव्य सब जो भी था दर्शन धर्म ज्योतिष भूगोल इतिहास पुराण जो भी उस दिनों के उन दिनों के विषय होंगे सब उसने गिना दिए कि सब मैं पारंगत होकर लौटा हूं सब मैं प्रथम कोटि के अंक पाकर लौटा हूं ये रहे मेरे सर्टिफिकेट लेकिन बाप ने सब ऐसे सुना जैसे उसे इसमें कुछ रस नहीं उसने कहा मैं तो उससे पूछता हूं कि ब्राह्मण होकर लौटा कि नहीं स्वीतों ने कहा ब्राह्मण तो मैं हूं ही आपका बेटा हूं तो बाप ने कहा कि नहीं हमारे परिवार में जन्म से हम ब्राह्मण को नहीं स्वीकार करते तेरे बाप दादे मेरे बाप दादे सदा से ब्राह्मणत्व तो को अनुभव से सिद्ध करते रहे हम पैदा होने से ब्राह्मण अपने को स्वीकार नहीं करते हमारे परिवार में जन्म ना हम ब्राह्मण को नहीं मानते तू वापिस जा ब्राह्मण होकर लौट बेटे ने पूछा कमी क्या दिखाई पड़ती बाप ने कहा तेरी अकड़ तेरा अहंकार साफ है तेरे अहंकार से कि तू अपने को बिना जाने आ गया है तूने और सब जान लिया लेकिन अपने को नहीं जाना है आत्मज्ञान नहीं हुआ है तू जा ब्राह्मण होकर लौट ये ब्राह्मण की परिभाषा देखते ये ब्राह्मण का अर्थ हुआ ब्रह्म को जानो भीतर छुपे ब्रह्म को जानो ताकि बाहर छुपा ब्रह्म भी प्रकट हो जाए तो ब्राह्मण तो जो असली में ब्राह्मण थे जन्म ना नहीं अनुभव से ज्ञान से बोध से वे तो बुद्ध के पास आए वे तो बुद्ध के प्यारे हो गए बुद्ध के सारे बड़े शिष्य ब्राह्मण थे उन्होंने यह फिक्र नहीं की कि बुद्ध छत्री हैं और छत्री के सामने ब्राह्मण कैसे झुके ब्राह्मण तो वही है जो झुकने की कला जानता है वो क्या फिक्र करता है कौन छत्री और कौन सूत्र जहां ब्रह्म अवतरित हुआ है जहां ब्रह्म का फूल खेला है जहां वो सस्त्रार कमल खेला है सहस्त्र दल कमल और जहां सुगंध व्याप्त हो गई वहां झुकेगा जो असली ब्राह्मण थे वे तो झुक गए बुद्ध के पास आकर वे तो बुद्ध के ध्वजधर बन गए लेकिन जो नकली ब्राह्मण थे वो नकली स्वभाव त्यादा है सौ में एकाध असली निन्यानबे नकली जो सिर्फ किसी घर में पैदा होने के कारण नदी ना और संयोग के कारण अपने को ब्राह्मण समझते थे समझते थे कि मेरा बाप ब्राह्मण था इसलिए मैं ब्राह्मण इतना आसान है ब्राह्मण होना कि बाप ब्राह्मण था तो तुम ब्राह्मण हो गए तुम्हारे बाप डॉक्टर हो इससे तुम डॉक्टर नहीं हो जाते तो ब्राह्मण कैसे हो जाओगे ये तो और गहरी बात है तुम्हारे बाप इंजीनियर से तुम इंजीनियर नहीं हो जाते तो तुम तर्था। तर्था। तुम्हारे बाप की जानकारी तक तुम तक नहीं पहुंचती तो बाप का ज्ञान तो कैसे पहुंचेगा बाप की जानकारी है कि वो बड़े डॉक्टर थे तो तुम बाप के घर पैदा हुए डॉक्टर के घर पैदा हुए तो तुम अपने को डॉक्टर थोड़ी लिखने लगते हो जैसा यहां हिन्दुस्तान में चलता है कि डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं, नहीं कहलाती ये बड़े मजे की बात तो तुम डॉक्टर के बेटे हो तो तुम अपने को डॉक्टर तो नहीं लिखने लगते तुम जानते हो कि डॉक्टर मैं कैसे हो सकता हूं बात की जानकारी थी जानकारी मुझे अर्जित करनी पड़ेगी जानकारी तक नहीं आती जन्म के साथ खून में नहीं आती तो ज्ञान तो कैसे आएगा ज्ञान का अर्थ होता है आत्म अनुभव स्मृति नहीं उतरती तो बोध तो कैसे उतरेगा बोध तो और गहरा है स्मृति से बहुत गहरा है इसलिए जो सोचते थे कि हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण बाप के घर पैदा हुए और जो सोचते थे कि हम ब्राह्मण हैं क्योंकि हमें वेदकंठस्थ जो सोचते थे कि हम ब्राह्मण हैं क्योंकि हमें शास्त्र का ज्ञान है वे बुद्ध के दुश्मन हो गए क्योंकि जब भी बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है तब वो सदा शास्त्रों के विपरीत पड़ जाता है वो परंपरा के विपरीत पड़ जाता है वो हर जड़ स्थिति के विपरीत पड़ जाता है तो इन निन्यानबे ब्राह्मणों को तो लगा कि दुश्मन है शत्रु है ये हमारे धर्म को नष्ट करने को पैदा हुआ है इसे उखाड़ फेंके तो ब्राह्मण पक्ष में भी थे ब्राह्मण विरोध में भी थे ये सदा से हुआ है यहां भी कुछ ब्राह्मण हैं, मगर वो सौ में एक ही होंगे निन्यानबे तो विरोध में होंगे झूठे सदा विरोध में होंगे सच्चे पास आ जाते फिर वो फिक्र नहीं करते ऐसा हुआ काशी में सच्चे ब्राह्मण इकट्ठे हुए काशी में झूठे ब्राह्मण तो बहुत हैं। मगर एक दफा सच्चे ब्राह्मण इकट्ठे हुए सारे देश से वो कबीर के दर्शन को इकट्ठे हुए पंद्रह सो ब्राह्मण अनूठी कथा है हुई भी हो इसमें शक होता है पंद्रह सो ब्राह्मण मगर हो भी सकती है कबीर जैसे व्यक्तियों के पास कभी कभी ऐसे प्रसंग भी हो जाते पंद्रह सो ब्राह्मण सारे देश से इकट्ठे हुए कबीर के सत्संग के लिए कबीर तो जुलाहा थे मुसलमान थे जन्म से तो उनकी तो सूद्र से कोई ऊंची स्थिति नहीं थी सूद्र से गए बीते थे खुद उनके गुरु रामानंद ने जो कि हिम्मतवर आदमी थे उन तक ने इंकार कर दिया था कबीर को दीक्षा देने से कि तू भाई हमें झंझट में डाल देगा कबीर ने उनसे दीक्षा ली थी बड़े उपाय से बड़ी कुशलता से ऐसी दीक्षा पहले कभी हुई भी नहीं थी रामानंद ने कई बार इंकार कर दिया कबीर को कि तू यहां आए ही मत कर क्योंकि इससे हम झंझट में पड़ जाएंगे ये ब्राह्मणों का गढ़ है काशी और यहां मैं किसी जुलाहे को दे दूंगा दीक्षा तो मुश्किल होगी हिम्मतवर न रहे होंगे कमजोर रहे होंगे तो कबीर गंगा के किनारे सीढ़ी पर जहां रामानंद स्नान करने जाते रोज सुबह चार बजे चादर ओढ़ के पड़ रहे अंधेरे में रामानंद का पैर पड़ गया कबीर पर पैर पड़ गया तो कहा राम राम और कबीर ने कहा बस यह दे दिया मंत्र हो गया मैं शिष्य आपका आप हुए मेरे गुरु अब राम राम जपूंगा और पालूंगा और कबीर राम राम जप के पाली इतनी खोज हो तो राम राम क्या कुछ भी जपो मिल जाएगा ऐसी प्रगाढ़ आकांक्षा फिर तो रामानंद भी इंकार न कर सके कि ऐसा प्यारा आदमी इस तरकीब से दीक्षा ली कहा की फूक दिया कान ब्रह्म मुहूर्त में कह दिया राम राम अब और क्या चाहिए अब कभी ना आऊंगा अब कभी ना सताऊंगा आपको परेशान ना करूंगा लेकिन आपका हो गया रामानंद जिससे डरे थे शिष्य बनाने में उसके दर्शन के लिए पंद्रह ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण रहे होंगे वही तो कबीर में उत्सुख हो सकते वो इकट्ठे हुए कबीर को उन्होंने निमंत्रित किया कि आप आएं और धर्म हमें समझाएं कबीर आए वहां पंद्रह सौ पुरुषों को देखा और लौट गए बड़े हैरान हुए ब्राह्मणों उन्होंने कहा आप लौट क्यों जा रहे हैं बात क्या उन्होंने कहा मीरा कहा है जो कबीर को सुनने आ गए थे कबीर जुलाहे को उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि स्त्री को बुलाएं स्त्री की हालत सूद्र से बदतर रही इसलिए तो तुलसीदास ने उसको सूत्रों में गिना सूत्र ढोल पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी तुलसीदास से ज्यादा खतरनाक और बीमार आदमी इस देश में दूसरा नहीं हुआ और जब तक इस देश का तुलसीदास से छुटकारा नहीं होता तब तक बड़ी अड़चन है तो मीरा की खबर तो कई लोगों को थी मीरा पास ही थी उसकी सुगंध भी आती थी लेकिन स्त्री के पास पुरुष जाए पुरुष तो परमात्मा है और स्त्री तो ताड़न की अधिकारी है। स्त्री को पुरुष सम्मान दे सूत्र को भी दे दे एक बार चलो आखिर पुरुष है ना सूद्र पुरुष तो है मीरा में तो बहुत झंझट हो गई स्त्री भी है यह तो कठिन बात थी कबीर आके खड़े हुए और उन्होंने कहा जब तक मीरा ना आएगी तब तक मैं नहीं आऊंगा मजबूरी में मीरा को निमंत्रित करना पड़ा और जब मीरा आई और नाची तब कबीर आए उन्होंने कहा मीरा के नाश से सब शुद्ध हो गए अब यहां सच में ही ब्राह्मणत्व की ज्योति चल रही अब न कोई शूद्र है न कोई स्त्री अब सब भेद गिरे है जहां भेद गिर जाते वहां ब्रह्म का अनुभव है अभेद ब्रह्म का अनुभव है तो जो सच्चे ब्राह्मण थे वो तो बुद्ध के साथ होली वो सदा से रहे बुद्ध के साथ महावीर के साथ कबीर नानक मोहम्मद जीसस दुनिया में जहां भी कभी कोई लोग हुए जिन्होंने जाना असली ब्राह्मण सदा उसके साथ हो गए नकली ब्राह्मण सदा उसके विपरीत हो गए नकली की भीड़ है नकली का समूह है इन नकलियों ने मिलकर बुद्ध के धर्म को इस देश से उखाड़ दिया इस देश की सबसे बड़ी संपदा इन नकलियों ने भ्रष्ट कर दी इस देश का सबसे बड़ा मानव इन नकलियों ने पराया कर दिया आज सारा एशिया बुद्ध का गुणगान करता एक सिर्फ उनके इस देश को छोड़कर यह अभागा देश बुद्ध के गुणगान से भरा हुआ नहीं आखिरी प्रश्न दीपक की चमक में आग भी है दुनिया ने कहा परवाने से परवाने मगर यह कहने लगे दीवाने तो जल के ही देखेंगे तेरी याद में जल कर देख लिया अब आग में जल कर देखेंगे इस राह में अपनी मौत से ही यह राह भी चलकर देखेंगे पूछा है अनादि ने यही मार्ग सन्यासी का भी है परवाने का मार्ग जो जलने को तत्पर तत्पर्य जो मिटने को राजी जो खोने की हिम्मत रखता है दीपक की चमक में आग भी है दुनिया ने कहा परवाने से दुनिया तो सदा से कहती रही परवाने से कि पागल कहां जाता है वो सिर्फ चमक नहीं है दिए में वहां आग भी है यही तो तुमसे भी कहा है लोगों ने कि मेरे पास मत आना यहां चमक ही नहीं है आग भी है लेकिन परवाने दुनिया की सुनते हैं, परवाने दुनिया की सुने तो परवाने नहीं जो दुनिया की सुने वो परवाने हो नहीं सकते परवाने तो अपने भीतर की सुनते दिए ने पुकारा है समाने पुकारा, ने पुकारा है उस जलती ज्योति ने पुकारा है जाना है चाहे कोई भी कीमत हो दीपक की चमक में आग भी है दुनिया ने कहा परवाने से परवाने मगर ये कहने लगे दीवाने तो जल के ही देखेंगे दुनिया में और कोई देखने का उपाय भी नहीं जल के ही देखना पड़ता चल के ही पहुंचता है कोई और जल के ही देखता है कोई बिन अनुभव के कोई ज्ञान नहीं तेरी याद में जलकर देख लिया अब आग में जलकर देखेंगे इस राह में अपनी मौत सही ही यह राह भी चलकर देखेंगे मौत निश्चित ही है सक सुबह कहा मौत निश्चित ही है वो परवाना देख रहा है दूसरे परवाने भी चल गए हैं जो पास पहुंच के गिर गए उनके पंख जल गए उनके प्राण उड़ गए लेकिन ये दूसरों को दिखाई पड़ता है कि बेचारा परवाना जल के मर गया लेकिन जो दूसरे परवाने चले आ रहे हैं वो देखते हैं कि धन्यभागी था देश से मुक्त हो गया पिंजले से बाहर हो गया छूट गया बंधन छूट गई कारा यह तो जो अपने को बचाना चाहते हैं वो सोचते हैं कि बेचारा जल के मर गया ना समझ अज्ञानी जल के मर गया दूर रहता लेकिन जो परवाने चले आ रहे हैं और उड़ते हुए उनको तो यही दिखाई पड़ता है धन्य भागी था जो हमसे पहले पहुंच गया वे इतना ही नहीं देखते कि जो नीचे जल के गिर पड़ी है देह वह भी देखते हैं जो उड़ गई आत्मा जो मुक्त हो गई आत्मा उन्हें कुछ और भी दिखाई पड़ता है एक तो वह है जिसे दिखाई पड़ता है कि बीज सड़ गया खत्म हो गया बेचारा और एक वह जिसे दिखाई पड़ता है कि पौधा पैदा हो गया धन्यभागी बीज मरता है तभी तो पौधा पैदा होता है परवाना मरता है तभी तो परतंत्रता से मुक्त होता है परम दशा को पाता है इस राह में अपनी मौत सही सही नहीं होने ही वाली है मौत के बिना कभी कुछ होता ही नहीं मौत के बिना जीवन ही नहीं होता जितनी बड़ी मौत उतना बड़ा जीवन जितनी घनी मौत उतना बड़ा जीवन तुम उसी मात्रा में जीते हो जिस मात्रा में तुम साहस रखते हो मरने का वही तो है जिंदगी वही तो है जिंदगी है जिसमें अटूट एहसास बका का है मौत का जिसमें खौफ हरदम वो जिंदगी जिंदगी नहीं वही तो है सरवरी जो बंदों से दोस्ती बन के हो नुमाया जो कुर्सीय अर्श पर मकी हैं वो सरवरी सरवरी नहीं वही तो है आग ही न जिसम हो जहदो इसिया न फक कोई ही हो नकोब की तमीज जिसमे वो आग ही आग ही नहीं वही अखुवत है फर्क हो जब न आदमी आदमी में कोई ही रवा जो रखे ये फर्क वो कौमे अहमदी अहमदी नहीं वही तो है आदमी जो जीता है दूसरों के लिए हमेशा जिसे फकत अपने ही लिए हो जिए फकत अपने ही लिए वो आदमी आदमी नहीं है वही तो है शायरी जो राज जमाने फितरत की तरजमा हो जो घिर रह जाए रंगोबू में वो शायरी शायरी नहीं है वही तो है जिंदगी है जिसमें अटूट एहसास बका का है मौत का जिसमें खौफ हरदम वो जिंदगी जिंदगी नहीं आज इतना है